ओम गुरुर्ब्रह गुरुर गुरुर देवो महेश्वरा महेश्वर गुरुर्साक्षात्म ब्रह्म तस्म से गुरावे नमः ओम शांति शांति शांति अभी तक हम लोगों ने अठारवें श्लोक तक विचार किया तो यहां ये बता दिया जैसा नगर में रहने वाली प्रजा से राजा सदा अलग है नगर से भी अलग होता है वैसे ही देह इंद्रिया मन बुद्धि इन सब से उसका साक्षी आत्मा अलग है ये बता दिया आगे उन्नीसवें श्लोक में ये जो आत्मा में व्यापार हो रहे गमनादि जो हो रहे ये इंद्रिया व्यापार के द्वारा स्वतः नहीं है उसी को ही बता रहे उन्नीसवें श्लोक में व्यापतेष्विंद्रिएश्वात्मा व्यापारी वेकि दृश्य तेषु धा वसो धाव निवयता शशि ये दृष्टान्त है धावन धावनिव बादल के दौड़ने पर अब्रेशु धावसु अर्थात बादल बादल के दौड़ने पर बादल में क्रिय होने पर धावन निवा मानो चंद्रमा दौड़ रहे चंद्रमा दौड़ता सा दिखाई पड़ता है ये दृष्टान्त हो गए यथा तथा वैसा ही व्यापृत इंद्रियशु इंद्रियों के व्यापार होने पर इंद्रियों में हलचल मचने पर तो उन इंद्रियों के व्यापार होने पर उससे युक्त हो जाने पर अविवेकिना विद्वानों को नहीं अज्ञानियों के दृष्टि से आत्मा व्यापार वाला सब प्रतीत होता है तभी बोलता मैं कर रहा हूं मैं जा रहा हूं मैं खा रहा हूं मैं देख रहा हूँ व्यवहार करता रहा व्यापार इंद्रियों का है आत्मा में आरोप करते हैं जैसा क्रिया बादल में है चंद्रमा में आरोप करते है चल रहे है नौका अथवा बस मालूम पड़ता है वृक्ष दौड़ रहे करके ये अज्ञान के कारण ये बता दिया इसका भावार्थ ये है ऐसा तो अंतरिक्ष में रहने वाले चाहे तो चंद्रा हो सूर्य हो सभी गतिशील है परमात्मा को छोड़कर के बाकी सब क्रियावान है बिना क्लेस रहेगा नहीं कितु उनकी गति का प्रत्यक्ष नहीं होता है अतः वैज्ञानिक लोग आदि उसको सूर्यादि कुछ स्थिर मानते तो प्रातः काल पूर्व की ओर दिखने वाला सूर्य सायंकाल पश्चिम की ओर अस्त होता हुआ दिखाई पड़ता है जिससे नक्षत्रवे ज्योतिषी लोग प्रतिवे और सूर्य आदि को गतिशील मानते उसको लेकर किंतु बादलों के दौड़ने पर उनके बीच दिखने वाला चंद्रमा अत अत्यंत गतिशील सर्व सामान्य व्यक्ति को भी सुस्पष्ट भासता है अतः चंद्रमा दौड़ रहे एक सामान्य से लेकर बच्चा भी बोल देगा यह गति चंद्रमा की नहीं है हाँ उदय और अस्त हो रहे भले ही ज्योतिषों के अनुसार हो सकता है वैज्ञानिक नाम आने तो उदय अस्थ है यह गति है किंतु बादल के बीच में जो चंद्रमा की गति नहीं है यह गति चंद्रमा की नहीं किंतु बादलों की गति का चंद्रमा में आरोप होता है अथवा वृक्ष की अपनी गति हो सकती है बढ़ रहे वृक्षा क्योंकि पहले छोटा था बाद में बड़ा हो जाता है किंतु नौका जाने से जो गति हो रही है अथवा बस चलने से जो गति भान हो रहे वो गति बस की है अथवा नौका की है मालूम पड़ता वृक्ष दौड़ रहे करके वो वृक्ष की गति नहीं तो वैसे ही बादलों के गति होने से चंद्रमा की गति होते ठीक ये दो दृष्टांत वैसा ही दर्शन देखते समय सुनते समय अथवा अन्य जो जो व्यापार कर रहे इंद्रियों के द्वारा ये व्यापार इंद्रियों के है आत्मा के बिल्कुल नहीं है क्योंकि आत्मा में कोई व्यापार हो ही नहीं सकता जैसा आकाश में कोई व्यापार नहीं होता है निराकार है। किन्तु उन व्यापार युक्त इंद्रियों के साथ जो अज्ञानी अविवेकियों ने अज्ञानियों ने आत्मा को तादात्म्य मान लिया अज्ञान के कारण तादात्म्य एकाकार हो गया इसलिए इंद्रियों के व्यापार का आरोप व्यापार शून्य आत्म में अविवेकी मान के बैठ उस समय मैं देखता हूँ मैं सुनता हूँ मैं करता हूँ इत्यादि ज्ञानेंद्रियों का व्यापार को तथा बोलता हूँ चलता हूँ इत्यादि कर्मेंद्रियों का व्यापार को अपने आत्मा में अविवेकी जन मान बैठते हैं, जो सर्वता अनुचित है तत्वज्ञानी इन सभी अनात्म धर्मों का आरोप आत्मा में सर्वता नहीं करता बस तत्वज्ञानी और अज्ञानी में इतना ही भेद है इसलिए उस तत्वज्ञान के लिए बोध के लिए यहाँ आत्मबोध का उपदेश कर रहे निरूपण कर रहे विवेक के द्वारा आप यथार्थ तत्व को पहचान सकते हैं इसलिए आत्मबोध है अन्य कोई नहीं इसी को ही विचार करना चाहिए